छांदोग्योपन शांक्या अध्यायखंड तीन धर्मस्कंध ओंकारोपासन विध्योधस्कंधा इदारभ्य दिव मंत्यम सावज भूतगीता लक्षणकारना फलम प्राप्यत यमोपासन कर्मस््छाप्य इति अमृत केवलादोकारोपासनाप्यतु्यर्थम सामप्रकरणे तदुपनियास ओंकारोपासना का विधान करने के लिए त्रयोधर्म स्कंधा है इत्यादि प्रकरण का आरंभ किया जाता है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एकमात्र शाम के अवयभूत उद्गीतादि रूप ओंकार की ही उपासना से फल की प्राप्ति होती है तो फिर क्या बात है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं जो सभी सामोपासनाओं और कर्मों से भी अप्राप्य है वह अमृतत्व रूप फल केवल ओंकारोपासना से ही प्राप्त हो जाता है अतः उसकी प्रस्तुति के लिए के प्रकरण में उसका किया जाता है। एव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्य लिएतम आत्मा आचार्यकूल वादय सर्वते पुण्य लोको वंती ब्रह्मी धर्म के तीन स्कंध आधार स्तंभ है यज्ञ अध्ययन और दान यह पहला स्कंध है तब ही दूसरा स्कंध है आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर देता है तीसरा स्कंध है ये सभी पुण्य पुण्यलोक के भागी होते हैं ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित चतुर्थश्रमी सं अमृतत्व कोका धर्म सेकंधा धर्मस्कंधा धर्म प्रविभागा केते प्रत्याह योनिहोत्रादी अध्ययन संयम से ऋगादेरभ्यास दानम बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्य संविभागो धिक्षमाणेभ्य प्रथमो धर्म स्कंध गृहस्थसमवेतने वर्तक गृहस्थन निर्देश्य प्रथम एक तृतीय श्रवणनाद्यामस्कंध धर्म धर्म के स्क यानी धर्म के विभाग तय अर्था तीन संख्या वाले हैं वे कौन से हैं इस पर कहते हैं यज्ञ अग्निहोत्र आदि, अध्ययन नियम पूर्वक ऋग्वेद आदि का अभ्यास और दान, वेदी के बाहर भिक्षा मांगने वालों को यथाशक्ति धन देना, इस प्रकार यह पहला है। यह धर्म है। गृहस्थ धर्म संबंधी होने के कारण उसके साधक गृहस्थ रूप से उसका निर्देश किया जाता है यहाँ प्रथम शब्द का अर्थ एक है श्रुति में द्वितीय तृतीय शब्द होने से इसका प्रयोग आद्य अर्थ में नहीं किया गया तप एव द्वितयस्तप्रव चांद्रायदी तद्वापस परिभ्राण्वा न ब्रह्मसंस्था आश्रम धर्मसंस्थो ब्रह्म द्वितीयो धर्मस्कंध तप ही दूसरा धर्म स्कंध है तप इस शब्द से समझने चाहिए। उनसे युक्त तपस्वी परिव्राजक ब्रह्मनिष्ठ नहीं बल्कि जो केवल आश्रम धर्म में ही स्थित हैं, क्योंकि श्रुति ने ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो अमृतत्व की प्राप्ति बतलाई है यह दूसरा धर्म स्कंध है ब्रह्मचर्याचार्य कुल वस्तु शीलम कुलवासी अस्तेचार्यकुवासी अत्यम ध्याजीवत्मा आचार्यकुले साधन दया देंहम तृतीयो धर्मस्कंध अत्यदीशेषण नैषि इति उपकुर्वाण से स्वाध्याय ग्रहणार्थत्वान पुण्य लोकत्व ब्रह्मचर्य जिसका स्वभाव आचार्य कुल में निवास करने का है वह आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारी जो कि अत्यंत अर्थात यावत जीवन अपने को नियमों द्वारा आचार्य कुल में ही अवसन्न करता रहता है यानी अपने देह को छीड़ करता रहता है तीसरा धर्म स्कंध है अत्यंतम इत्यादि विशेषणों से यह जाना जाता है यहां नैश्चिक ब्रह्मचारी अभिप्रेत है क्योंकि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य स्वाध्याय के लिए होने से उसके द्वारा पुण्य लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती सर्व एते सर्वेते त्रयोप्याण यथोक्त धर्म पुण्यलोका पुण्योलोको ये तईम पुण्यलोका आश्रमिणो अवशिष्ट तनुक्त ब्रह्मसंस्थो, परिभ्राड़ ब्रह्म संस्थो ब्रह्मणी समयृत पुण्यलोक विलक्षण आत्यंतिपेक्षिकृत पुण्यलोका पृथ्वी प्रिथग, विभाग ये सभी अर्थात तीनों आश्रमों वाले उपर्युक्त धर्मों के कारण ण्यलोकों के भागी होते हैं जिन्हें पुण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यलोक कहलाते हैं इनसे बचा हुआ जिसका जहां उल्लेख नहीं किया गया वह चतुर्थ परिवराजक ब्रह्म ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित होकर अमृतत्व को पुण्यलोकों से भिन्न आत्यंतिक अमरण भाव को प्राप्त हो जाता है देवादिकों के अमृतत्व के समान उसका अमृतत्व क्षित नहीं होता क्योंकि यहाँ लोक से अमृतत्व का पृथक विभाग किया गया है यदि च पुण्यलोकातिशय मात्र्यतः पुण्यलोकवाद विभक्त नक्षत गम्यते। यदि पुण्यलोक का अतिशय मात्र अधिकता ही अमृतत्व होता तो लोक रूप ही होने के कारण इसका उससे पृथक वर्णन न किया जाता अतः पृथक उपदेश किया जाने के कारण यहाँ आत्यंतिक अमृतत्व ही अभिपरीत है ऐसा जाना जाता है अत्र चाश्रम धर्म फलोपन्यास प्रणवसेवास्तुत्यर्थ न तत्फलिध्यर्थ स्तुत प्रणवसेवया आश्रम धर्म धर्मल चेति भिदेतवाक्यम तस्मा स्मृति सिद्धाश्रम प्रणव सेवा फलावादेन प्रणवसेवाफलमृत ब्रुवन प्रणवसेवा स्तौति यहां सेवा राज्य तुल्य फलेति तवत् यहाँ जो आश्रम धर्मों के फलों का उल्लेख किया है वह प्रणव प्रणवोपासना की स्तुति के लिए ही है उनके फलों का विधान करने के लिए नहीं है परंतु यदि यह कहा जाए कि वह वाक्य प्रणव सेवा की स्तुति के लिए और आश्रम धर्म के फल का विधान करने के लिए भी है तो वाक्य भेद हो जाएगा अतः यह जा मंत्र स्मृति प्रतिपादित आश्रम फल के अनुवाद द्वारा प्रणव सेवा का फल अमृतत्व है यह बताया बतलाता हुआ प्रणवोपासना की ही स्तुति करता है जिस प्रकार कोई कहे कि पूर्ण वर्मा की सेवा भोजन वस्त्र फल देने वाली है और राजवर्मा की सेवा राज्य के समान फल देने वाली है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए प्रणवश तत्सत्यम पर ब्रह्म तत्प्रतीकवात एतवाक्षरम ब्रह्म एत देवाक्षरम परम कंठ के के काठ युक्तम क्योंकि यह उसका प्रतीक है। षद में यह अक्षर ही ब्रह्म है यह अक्षर ही पर इत्यादि श्रुति होने से उसकी सेवा द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होना उचित ही है अत्रा के चतुर्णाम अवशेषेण स्वकर्माष्ठा पुण्यलोकोक्ता ज्ञानवर्जिता पुण्यलोकाशेषि परिव्रजक ज्ञान मैया नियम तप एवेती तप एव द्वितय तपशब्देन परटतापसौ गृहतौ यतस्म एक चतुर्ण यो ब्रह्मस्थ प्रणवसवक सोमृत चतुर् चतुर्णम अतषा ब्रह्म संस्थेधाच स्वकर्म्छेद्रे चम संस्थातापत् यहां कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र में ये सभी पुण्य लोग के भागी होते हैं इस वाक्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति बतलाई गई है इनमें परिव्राजक को भी छोड़ा नहीं है परिव्राजक के भी ज्ञान यम और नियम ये तप ही है अतः तप ही दूसरा धर्म स्कंध है इस वाक्य में तप शब्द से परिवराजक और वान दोनों का ग्रहण किया गया है अतः उन चारों ही में जो ब्रह्मनिष्ठ प्रणवोपासक होता है वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है क्योंकि इन चारों का ही अधिकार समान है और ब्रह्मनिष्ठ में किस भी किसी का प्रतिषेध नहीं किया क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुष्ठान से अवकाश मिलने पर सभी को ब्रह्म में स्थित होने का सामर्थ्य होना संभव है न यव शब्दवत् हाब्दव परिव्राजके पिव्रजकू हा। ब्रह्मणि संस्थित निम्त मुदा प्रवृत्तवात् नूढ़शब्द निमित्त उपाद ददतेम च अस्ति ब्रह्मणि ये ब्रह्मी संस्थित निमित्तवतो चकम सतम ब्रह्मसंथम शब्द परिव्रजेक विषये संकोचे न च नारिभ्राज्याश्रमधर्म महातृणाम मृतत्व ज्ञाथक्य प्रसंगा इसके सुबह और वराह आदि शब्दों के समान ब्रह्मसंथ शब्द परिभ्राजक में ही रूढ़ भी नहीं है क्योंकि यह तो ब्रह्म में स्थिति रूप निमित्त को लेकर ही प्रवृत्त हुआ है रूढ़ शब्द किसी निमित्त को स्वीकार नहीं करते और ब्रह्म में सभी की स्थिति होनी संभव है अतः जहाँ जहाँ भी ब्रह्म में स्थिति रूप निमित्त है उसी उसी निमित्तमान का वाचक होने से ब्रह्म संस्थ शब्द केवल परिभ्राटक का ही वाचक है ऐसे संकोच का कोई कारण न होने से उसे उसी अर्थ में निरुद्ध करना उचित नहीं है इसके सिवा आश्रम धर्मात्र से भी अमृतत्व का प्राप्त होना संभव नहीं है क्योंकि इससे ज्ञान की का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। परिभ्राज्युक्त ज्ञानम अमृतत्व साधन मेरी चेहन आश्रम धर्मत्व अविशेषात धर्मो व ज्ञान विशिष्टो अमृतत्व साधनम सर्वास्त्रमं इेतद्रम धर्मिष्ट न वचनमस्त परव्राजक ब्रह्मसंस्थ से मोक्षो मोक्ष इति च नान्य सामी ज्ञाना मोक्षित सर्वोपनषदा सिद्धांत तस्द ब्रह्मसंस्थ श्वास्त्रम विहतकर्मता यदि कहो कि परब्राज कार्यव्राज्य धर्म सहिती ज्ञान अमृतत्व का साधन है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि आश्रम धर्म तत्व में अन्य आश्रमों के धर्मों से उसमें कोई विशेषता नहीं है अथवा यदि यो कहो कि ज्ञान विशुद्ध धर्म ही अमृतत्व का साधन है तो यह नियम भी समस्त आश्रम धर्मों के लिए एक सा है ऐसा कोई शास्त्र वाक्य भी नहीं है ये एकमात्र ब्रह्मश्ठ सन्यासी को ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है औरों को नहीं ज्ञान से मुक्त होता है यही संपूर्ण मोक्षण का सिद्धांत है अतः अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करने वालों में जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्व को प्राप्त होगा न कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय विरोधात् कर्ताक क्रियाफल भेद प्रत्ययत्व ही निमित्तम उपादान येदिद माशीरि कर्म विधाय प्रवृत्ता तच्च निमित न शास्त्राणीसु दर्शनावा द्वितीय आत्मवेदम सर्व ब्रह्मेदम इति शास्त्रजन्य प्रतियो प्रतयोग विद्या क्रियाकारक फलभेद प्रत्यय कर्म विधि अनुपम न जायते भेदा अनुपम प्रत्योधा अनुप तिमिराप गमे प्रत्ययनुपमृद्राद प्रत्यय उपजाते विद्याद प्रत्योधा सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कर्म के निमित्तभूत प्रत्यय और ज्ञानोत्पादक प्रत्ययों में परस्पर विरोध है कर्ता आदिकारक क्रिया और फल के भेद से युक्त होना रूप निमित्त को लेकर ही यह करो और यह मत करो इस प्रकार की कर्म विधियां प्रवृत्त होती हैं और वह निमित्त शास्त्र का किया हुआ नहीं है क्योंकि वह सभी प्राणियों में देखा जाता है एक ही अद्वितीय सत है यह सब आत्मा ही है यह सब ब्रह्म ही है यह जो शास्त्र जनित निद्यारूप प्रत्यय है वह कर्म निमित्तक स्वाभाविक क्रियाकारक और फलभेद रूप प्रत्यय को नष्ट किए बिना उत्पन्न नहीं होता क्योंकि भेद और अभेद प्रत्ययों में परस्पर विरोध है तिमिर रोग के नष्ट होने पर तिमिर रोग जनित द्विचंद्र दर्शन आदि भेद प्रत्यय का नाश हुए बिना चंद्रादि के एकत्व की प्रतीत भी नहीं होती ज्ञान और अज्ञान की प्रतितियों में परस्पर विरोध है तथा सती यम भेद प्रत्यय कर्म विधेय प्रवृत्ता सोपमर्जि सदकमेवा द्वितीय तत्सत्यम विकारभेदृतवाक्य प्रमाण जनिते नैकत्व जन नैक प्रत्ययन सर्वकर्मेभ्यो निवृत्त निवित निवृत्ते है सच निवृत्त कर्मा ब्रह्म संस्था उच्चते स्वीकार कर कर्म विधिया प्रवृत्त हुई हैं, वह भेद प्रतीति जिसकी एक ही अद्वितीय सत्य है वही सत्य है विकार रूप भेद मिथ्या है इत्यादि वाक्य प्रमाण जनित एकत्व प्रतीति के द्वारा नष्ट हो गई है ही कर्म विधि के निमित्त की निवृत्ति हो जाने से संपूर्ण कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह कर्मों से निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्म कहा जाता है और वह परिव्राजक ही हो सकता है क्योंकि दूसरे के लिए ऐसा होना असंभव है अन्य निवृत्त भेद प्रत्यय सोन्य पश्यों विजानिद कृतवेदम प्राप्त जामिति ही मनते तस्व क ब्रह्म संसता वाचारंभ विकारा सन्धि प्रत्यवत्य मृत्युपमर्दीते भेद प्रत्यय सत्यदमे कर्तव्य मेति प्रमाण रूपपद्यते आकाश इव तलमल बुद्धि विवेकिन उससे भिन्न जिसकी भेद प्रतीति प्रतीतिवृत्ति नहीं हुई है वह अन्य पदार्थों को देखता सुनता मानता और जानता हुआ ऐसा करके इसे प्राप्त करूंगा मानता है। ऐसा करने वाले इस पुरुष को ब्रह्मनिष्ठता नहीं हो सकती क्योंकि वह वा वाचार मात्र विकार में मिथ्याभिनिवेश प्रतीत करने वाला होता है यह असत्य है इस प्रकार भेद प्रतीत के बाधित हो जाने पर उसमें यह सत्य है इससे मुझे यह कर्तव्य है ऐसी प्रमाण प्रमेय रूप बुद्धि होनी संभव नहीं है जिस प्रकार की विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि होनी उपमर्दिपी भेद प्रत्यय कर्मभ्यो नवर्तते चेत रागीव भेद प्रत्योपमर्दनाद प्रत्यय विधायक वाक्यम अमाणीकृत स्यात् अभक्ष्य भक्षादी प्रामाण्य वाक्यस्यापि सर्वोपनिषद यदि भेद प्रतीत के नष्ट हो जाने पर भी बोधवान पुरुष भेद ज्ञान की निवृत्ति होने से पूर्व के समान कर्मों से निवृत्त नहीं होता तो वह मानव एकत्व विधायक वाक्यों को अप्रामिक सिद्ध करता है भक्षण का प्रतिषेध करने वाले वाक्यों की प्रमाणिकता के समान एकत्व प्रतिपादक वाक्य की प्रामाणिकता भी उचित ही है क्योंकि संपूर्ण उपनिषदें उसी का प्रतिपादन करने में तत्पर हैं। कर्म विधिना प्रामाण्य प्रसंग चेत न अनुपमर्जित भेद प्रत्यय वत्ष विषय स्वप्नादि वाक्य बोध, इस प्रकार तो कर्म विधियों की अप्रामाणिकता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा नहीं जिस पुरुष का भेद ज्ञान नृत्य नहीं हुआ है उसके संबंध में उनकी प्रामाणिकता हो सकती है जिस प्रकार की जागने से पूर्व स्वप्नादि का ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है विवेकिनाम अकरण कर्म विधि इति प्रामेद किंतु विवेकियों के न करने से तो कर्म कर्मविध की प्रमाणता का, का उच्छेद मानना ही होगा न क्या विध्यनुछेद दर्शना न ही कामता न प्रशस्ती विज्ञानवद्भि काम्या कर्मा ना नाषीयत काम्यकर्म विधाय उन्तेष्ठीयत कामती यहाँ संस्थिभार्नाषीय कर्मी न तद्धिध्छे ब्रह्म विद्दिठीयत एवेति सिद्धांति नहीं क्योंकि काम्य विधि का उच्छेद होता देखा नहीं गया सकाम अच्छी नहीं है ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन पुरुषों द्वारा काम में कर्म नहीं किए का हो हो। उनका अनुष्ठान किया ही जाता है इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेदताओं द्वारा कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाता तो इसमें उसकी विधि का ही उच्छेद नहीं हो जाता जो ब्रह्मवेदता नहीं है उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है